आध्यात्मराध्याकांडसर्ग छुवा जातनो विचार्य पुनरागम मुनियो यी करुणापूर्ण मनसा मुनीशनाव शुद्धांतकोभव धनुरा परित्यज्य परित्यज दंडवत यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ और मैं विचार करता हुआ जहाँ करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मुनीश्वर थे वहाँ आया तब उन मुनीश्वरों के दर्शन मात्र से ही मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया और मैं धनुष आदि को फेंककर दंड की समान पृथ्वी पर गिरपड़ा रक्षव्व मा मुश्रेष्ठा गैयाणव्रे पति दृष्टा माचूर्मुनिमातिषोत्तिषद्रम ते सफल आगम उपदीक्षा महेतुभ्यं किचित ते नोक्ष से परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तों दिजाधमह हे मनुश्रेष्ठ गण इस पाप समुद्र में पड़ते हुए मेरी आप रक्षा कीजिए इस प्रकार चिल्लाते हुए मुझे अपने सामने पड़ा देख वे मुनुश्रेष्ठ मुझसे बोले खड़ा हो खड़ा हो तेरा सत्संग सफल हो गया है तेरा अवश्य कल्याण होगा हम तुझे थोड़ा सा उपदेश करते हैं उसी से तू मुक्त हो जाएगा तब उन्होंने आपस में मिलकर यह विचार किया कि यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यंत दुराचारी होने से श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उपेक्षा का ही पात्र है उपेक्ष एव एवं सद तथापि शरण ग्रक्षिणी प्रयत्नेन। मोक्ष मार्गोपदेशक्षरपूर्वक्रमन साइव मरे मरेति जप सर्वला तथापि अब यह शरण में आ गया है इसलिए मोक्ष मार्ग के उपदेश द्वारा इसकी यत्न यत्नपूर्वक रक्षा करनी ही चाहिए हे राम ऐसा विचार कर उन्होंने आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा तू इस स्थान पर रहकर कर एकाग्र चित्त से सदा मरा मरा जपा कर आगामा पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप इतक्ता प्रो सर्वे मुनियो दिव्य दर्शना अहम यथोपदिष्टम तय तथा करमजसा जपन्ने काग्रमनसा बाह्यम विस्मृतवान अहम जब तक हम फिर लौट कर आए तब तक तू सर्वदा हमारे कसना अनुसार इसका जाप कर ऐसा कहकर वे सब दिव्य सब दिव्य दर्शन मुनिष पर चले गए तब उन्होंने मुझे जैसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही किया इस प्रकार निरंतर एकाग्र चित्त से जब करते करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा